प्रकाश क्या चीज है? प्रकाश जो बात है उसको थोड़ी सी इतना साधारण बुद्धि से बनेगा नहीं थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि लगाना पड़ेगा सोम भगवान हाँ बुद्धि लगाओ तो प्रत्येक वस्तु प्रकाशमान है ये पढ़ता है आप तो? हर वस्तु प्रकाशमान एक परमाणु अंशु से परमाणु परमाणु से अणु अणु से अणु रचित पिंड ठीक है और हर प्रण कोषाएं प्रणकोषा से रचित हर रचना प्रकाशमान ठीक है इतने ही नहीं है व्यापक वस्तु भी प्रकाश प्रक, नित्य वर्तमान है प्रकाशमान है एक एक वस्तु और व्यापक वस्तु वर्तमान है ऐसा बना हुआ हो ऐसा आप देख लीजिए, व्यापक वस्तु नित्य वर्तमान है ठीक है न एक एक वस्तु नित्य प्रकाशमान है ये दोनों समझ में आता है प्रकाशमानता वो वर्तमान पहचान प्रस्तुत करता रहता है अपना तो व्यापक अपना पहचान प्रस्तुत नहीं करता कब कर रहा है कि नहीं करता है तो वर्तमान कहा है ना वर्तमान पहचान नहीं तो क्या होता होगा प्रकाशमान नहीं है व्यापक ऐसा कहा प्रकाशमानता सीमाएं हैं व्यापकता वर्तमान है ये एक वस्तु वर्तमान भी है और प्रकाशमान भी है अपने अलग पहचान को प्रस्तुत करता है ठीक है तो इस ढंग से काम हुई इससे वर्तमानता और प्रकाशमानता का मूल में प्रकाश मानता के मूल में ये तुम्हें विज्ञान उस जगह को टटोल पाया नहीं टा हम नहीं जानते हैं मूल तत्व है ये व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु संपर्क रहता संपर्क रहने का फलस्वरूप ही है ये इनमें ऊर्जा संपन्नता बल संपन्नता बना रहा था ऊर्जा संपन्नता बल संपन्नता बना रहने का प्रमाण ही है क्रियाशीलता क्रियाशीलता का व्याख्या ही है कि श्रमगति परिणाम ये श्रमगति परिणाम के साथ इन पांचों शक्तियों का पांचों पहचान जैसा कि ध्वनि का पहचान मनुष्य को है ताप का पहचान मनुष्य को है चुंबकीयता का पहचान मनुष्य को है भार का पहचान मनुष्य को है ठीक है और विद्युत का पहचान मनुष्य को है इन पांचों प्रकार की पहचान एक ही परमाणु में होता है हर परमाणु में होता है इसीलिए हर वस्तु इस, इस अस्तित्व में जितने भी वस्तु आपको दिखता है बड़ा छोटा सभी का सभी परमाणु का ही रचना मूलत इन सभी पांचों चीज होने के आधार पर वो ये दूसरे को पहचानता भी है स्वयं स्वयं का पहचान दूसरा करते भी ऐसा बना हुआ महाराज क्या बात हो गई इसमें अपने को तकलीफ कहां से आई है मनुष्य अपना पहचान को निर्धारित नहीं कर पाया है। इसी आधार पर सारे तकलीफ जर्मिनेटेड थे। प्रकाश मानता बराबर प्रकाश एक सूत्र आ गए प्रकाश मानता ही प्रकाश है एक बात ज्यादा और कम ज्यादा प्रकाश कम प्रकाश इसको कैसा पहचाना बोला जितना ज्यादा तप्त तो रहता है उसका प्रतिबिंब ज्यादा प्रकाश कहलाता है तप्त तो तो परम स्थिति में सूर्य है सूर्य का प्रतिबिंब ज्यादा प्रकाश किसी के ऊपर प्रतिबिंबित होता है वो उस वो ज्यादा प्रकाश प्रकाश सा दिखता है प्रकाशित रहता है ये के? सूर्य थोड़ी सूर्य अपने जगह में प्रकाशित हम यहाँ धरती पर प्रकाशित है सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने से हमारा प्रकाश मानता का दिन दुनी चौगुनी रात चौगुनी कर देता है क्या बात है क्या बात है इसमें क्या तकलीफ है भाई हमारा प्रकाश मानता का एक को दस दस को हजार हजार को करोड़ भाग बढ़ा देता है परस्पर पहचान पर के पर पर पर पर पर पर पर लिए ये बनता है उसके बाद और अर्चना का हिसाब गुगू का आंख सर गुग्गू का आंख में क्या होता है दिन में अंधा हो जाता है और दिखवे नहीं करता लाइट फोबिया जो आदमी को लाइट फोबिया होता है जानते है ज्यादा प्रकाश होने से आंखी बंध जाती है ठीक है ये ये इसी प्रकार से जो इसका गुग्गू का में क्या होता है ये प्रकाश से वस्तु दिखवे नहीं करता अंधा हो जाता है बुल्लू बुल्लू महाराज हाँ घुवा ठीक है? ये सब बातें आपके पास में विविधता रखी हुई है कहना यह नहीं है कि ये सिद्धांत पूरा हो गया ऐसा नहीं है तो स्वयं में हर वस्तु प्रकाशित है ये सही कैसा आपको समझा दिया है ये आप तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है क्या हर वस्तु अपने में अपने में प्रकाशमान है फलस्वरूप एक दूसरे को पहचानता है उसका प्रमाण कहाँ से मिल गया भाई उसका प्रमाण अस्तित्व में रखा है एक परमाणु वंश दूसरे परमाणु वंश को पहचाना है तभी भी तभी परमाणु के रूप में कार्य करता हुआ हमको समझ में आता है हरिहर चल रहे बाबा जो है जिसे हर वस्तु प्रकाशमान है पर दूसरी प्रकाशित वस्तु उसको उसके प्रकाश मानता को बढ़ा घटा सकती है ये प्रकाश मानताज को और स्पष्ट करता है दूसरे के लिए प्रकाश मानता वो नहीं है चाहे सूर्य का प्रतिबिंबित प्रतिबिंब पड़ा हो नहीं, नहीं पड़ा हो आपका प्रकाश मानता वो नहीं है ठीक है और अंधेरा जिसको हम अंधेरा कहते हैं उसमें भी आप वैसे ही प्रकाश मान है सूर्य के छाया में भी आप वैसे ही प्रकाशमान है वस्तु का होना बराबर है। हाँ। अपनी आँखों की क्षमता नहीं है कि किसी एक स्थिति में देख पाए हाँ। किसी एक स्थिति में नहीं देख पा अभी वो तमाम चश्मा किसमे बना डाले वो क्या क्या तो बना डाले हैं आप ही बताते हो रात में भी देखा देखने वाला सब बात पूरा हो गया ताप और प्रकाश दोनों को अलग अलग एक्सप्रेस किया जाए प्रकाशमान प्रकाश कहते हैं वो ताप मतलब नहीं। प्रकाश ताप तापने ताप को प्रकाश नहीं कहते हैं प्रतिबिंबन ही प्रकाश मानता है आपका प्रतिबिंब ही प्रकाशित रहता है आपका ताप प्रकाशित नहीं रहता है ताप आपका यदि जरूरत से अधिक होता है तो परावर्तित होता रहता है चारों जगह में सभी वो बट जाता है ठीक है आपका बिंब का प्रतिबिंब सदा सदा के लिए वैसे ही रहता है प्रतिबिंबन क्रिया बराबर प्रकाशमानता ये हर वस्तु दूसरे सीधा से अपने सीधाई में ऐसा तो अनंत कौन संपन्न है हर एक वस्तु प्रकाशमानता बराबर स्वभाव गति बराबर पहचान ये एक इससे संबंधित नहीं गति गति को मतलब तो स्वभाव में है बिंब का प्रतिबिंब होता था था था था था। है बिंब का प्रतिबिंब होता है हर बिंब रचना की फलन है तो हर हर रचना छोटे से छोटा रचना भी को अभी अभी नाम देते हैं तो एक परमाणु अंश होता है उससे कम होता नहीं ठीक है वो भी एक रचना ही है क्यों उसको गणित विधि से उसको विकंडित किया जाता है वो भी एक रचना ही है ये शरीर भी एक रचना है अनेक टुकड़े का एक टुकड़ा क्या कहते हो एक धोती अनेक टुकड़े का एक टुकड़ा एक दीवार अनेक टुकड़े का एक टुकड़ा एक धरती अनेक टुकड़े का एक टुकड़ा चलो अरे यारा जी अभी एक बहुत प्रचलित मान्यता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है प्रकाश कणों से मिलकर इस प्रकार के कणों से मिलकर बना है और वो एक सरल रेखा में चलते है। हैं इसके कारण इसको कोई ऐसा देखे हाँ ठीक है वो ऐसा देखते होंगे ऐसा व्याख्या करते होंगे कण चलता है की धूली चलता है और वो स्वयं में चल देता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी जो हमने जो देखा है समझा है हर बिंब का प्रतिबिंब होता है हर बिंब एक रचना है एक, एक एक एक बिंब, कोई एक रचना दूसरी रचना को पहचानने योग्य रहता है इसी का नाम है प्रतिबिंब जैसा आपका रचना को हम पहचाने वही चीज है आपका प्रतिबिंब इतनी ही बात ये विधि परमाणु अंशों से लेकर सभी बड़े बड़े ग्रह गोलों तक है बस ये धरती सूर्य को पहचानता है तभी अपने एक गति को गतिपथ को बनाया है निश्चित व्यवस्था को देता ही जाता है ये सब करते हैं। है ठीक है सूर्य का प्रतिबिंब धरती पर है उसी प्रकार धरती का प्रतिबिंब सूर्य पर भी रहती है ऐसा है तो कोई गति नहीं है कुछ प्रतिबिंब गति नहीं यहीं से प्रकाशवाद जो हम प्रस्तुत किए हैं उसमें और असलियत में क्या रूढ़ी है पता लगता है उसके बारे में आगे आगे आगे चलेगा महाराज एक बहुत प्रचलित प्रयोग है प्रतिबिंब ही प्रकाश है प्रकाश प्र, प्रतिबिंब जो है गति होती नहीं नित्य स्थिति है बिंब का प्रतिबिंब रहता ही है प्रतिबिंब दौड़ना नहीं बिंब होता है तो उसका प्रतिबिंब उसके सीधा लाइन में बनाई है और कितना पूछा अनंत कोणों में बना हुआ है कितने कोणों में बना है पूछा अनंत कोणों में बना है प्रत्येक के अपना अनंत कोण संपन्न है उसको आप हम कुछ नहीं कर सकते इस विधि से प्रतिबिंब सभी ओर रहता ही है महाराज एक उधर एक प्रयोग है एक बल्ब के सामने तीन कार्डबोर्ड के टुकड़े रख देते हैं तीनों के बीच में एक एक छेद रहता है जब वो तीनों छेद एक सीध में हो जाते हैं तो तीसरे कार्डबोर्ड के बाहर भी वो बल्ब का प्रकाश दिखता है परंतु तो बीच वाले को यदि हम थोड़ा सा हटा देते हैं या किसी को भी हटा देते हैं जिससे वो सरल रेखा जो बन रही थी तीनों छेदों में वो हट जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर उसका प्रकाश वहां तक पहुंचता नहीं ठीक है धनबाद अब इस आधार पर ये है लिखा है जो कहीं भी जो सीधाई वही है जिसका प्रतिबिंब पढ़ सके जैसा आप पढ़े हो ये दीवाल आपके सरल रेखा में है मैं सरल रेखा मैं में चार, चारों तरफ वस्तुएं सरल रेखा में सभी और आपका प्रतिबिंब है तो आपको यहाँ इतने में घेर दिया जाए वो जो घेरा हुआ वस्तु के ऊपर आप, आपका प्रतिबिंब सभी और रहता है ऐसा है उस बुद्धिहीनता को कैसे कैसे बताते हो आप ही सोच ले ये सब आदमी को गुमराह बनाने की कथा हो गए कि नहीं इसमें तो प्रश्न है ये, तो इस ये प्रयोग का प्रयोग का तरीका आदमी को गुमराह बनाने की है बाबा ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रकाश नहीं है या ताप नहीं पहुंचा है ताप की बात कहीं नहीं रहे हैं सूर्य का प्रतिबिंब पहुंचना ये जो अभी एक प्रयोग बताया किसके संदर्भ में बताइए वो जो बल्ब का प्रतिबिंब है वो उधर अब क्यों नहीं पहुंच रहा बड़ा मुश्किल हो गया बल्ब का प्रतिबिंब जो है ना किसी अपारदर्शक वस्तु के ऊपर प्रतिबिंबित होता है आपका भी वही हालत है हसरत सूर्य का भी वैसे ही हालत है हसरत मतलब प्रतिबिंब तो सरल रेखा में चलेगा सभी वो सरल रेखा है तुम जो चाहते है वही सरल रेखा नहीं है बाबा फिर जैसे तीन कार्डबोर्ड रखे तो पहले कार्डबोर्ड दूसरे कार्डबोर्ड तक चला गया हटाने पर भी फिर घूम के जा सकता है ये आप इसको क्या करोगे जो सभी ओर सीधा है ना हो आपको क्यों नहीं समझ में आता है देखिए जैसे बल्ब है वहाँ से पहले क्षेत्र तक आया दूसरे क्षेत्र को थोड़ा हटा दिया उधर गया फिर सरल रेखा फिर तीसरे क्षेत्र में इस तरीके से आ गया फिर पार हुआ ऐसा क्यों नहीं होता उसका मतलब भी नहीं होता है ना अभी पहले वाला आप तो सुनोगे है ही नहीं कोई भी प्रतिबिंब कोई भी अपारदर्शक वस्तु के ऊपर पड़ता है प्रतिबिंबित होता है बस इतना ही पड़ता है उसका तो अनुबिंब बनता है या नहीं बनता है ना वो बनने की विधि को अध्ययन करने के और आगे पढ़ना पड़ता है उसको पकड़ने के लिए क्या करना तो पड़ेगा यही वाला प्रश्न है अभी आप जो बोल रहे हैं की जो सा होता है तो आप सभी ओर ससम्म हैं ना हो इधर भी हूँ इधर भी सभी ओर है अब लेकिन मेरा जो चेहरा है वो इधर ससम्मुख नहीं है आप अपने में संपूर्ण है आप सभी ओर ससमुख हैं जी राष्ट्र देखिये आप जिस वो पीछे आपका ये तो यहाँ नहीं दिखता है नरे लड़की वैसा जा करके फदीहत मोलते हो रे जी जी एक और प्रश्न है एक मिनट बाबा इसमें मैं मैं ये भी क्या आप है ना अभी अभी जो है अनुबिम्ब प्रत्यनुबिंब की बात कर सकते हैं वो जनिन है तो उसके पहले एक प्रश्न पूछते हैं ठीक हो जाएगा जैसे बाबा यहाँ पर एक प्रकाश का स्रोत रखते हैं वो दरवाजे के बाहर जाता है तो दरवाजा जितना चौड़ा है वो प्रकाशित जो भाग उससे थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है ऐसा नाते है तो ऐसा मानते हैं कि ये जो प्रकाश है किनारे से थोड़ा सा मुड़ गया बाहर की तरफ ठीक है वो जो कुछ भी आप व्याख्या कर ले महाराज जी बात तो सही है न किसी का प्रतिबिंब उसका अनुबिंब प्रत्यनबिम्ब विधि से ये सब व्याख्या हो जाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं अनुबिंब प्रत्यनुबिंब के बारे में जो आपने जिज्ञासा की थी उसके लिए उसके लिए आपने को ये करना पड़ेगा एक दृग बिंदु नाम की चीज को पहचानना पड़ेगा आंखों का दोनों आंखों का मिलने पर एक बिंदु होती है उस बिंदु का नाम है दृग बिंदु, ठीक है दोनों आंखों के जोड़ जहां होता है एक ये ये मस्तिष्क के अंदर होता है या बाहर में दृष्टि में होता है जोर बिंदु आंखों के बाहर होता है ये दृग बिंदु वो भीतर होता है दृग मूल जो जो ज्ञानवाही तंतु से जुड़ा रहता है दृग मूल ठीक है ना? दृग बिंदु बाहर होता है ठीक हो गए दृग बिंदु कहाँ टिकता है पूछे किसी ना किसी बिंब के ऊपर जाके टिकता है अभी ये लाइट के सामने कोई चीज आप गेंद रखा आपका आपको लाइट देखने जाओगे तो वो गेंद के ऊपर आपका दृष्टि रुकती है वो दृष्टि रुकने के पश्चात ये जो प्रकाश आ रहा है वो इसको लाइट को पीछे लेके चले जाए और गेंद छोटी होती ही दिखती है खाई क्यू दिखती है पूछा वही वो, वो जो गेंद के बाहरी भाग से आयी हुई प्रकाश जो है अनुबिंब प्रत्यनुबिंब विधि से इन दोनों की दूरी की जो अणु होते हैं उस पर प्रतिबिंबित हो जाते हैं प्रतिबिंबित होने का अनुबिंब क्या किसी बिंब को लेकर के दूसरे को पर उस प्रतिबिंब को प्रस्तुत करना स्थापित करना अपना भी किसी दूसरे का भी दोनों प्रतिबिंब पड़ता है उसका नाम अनुबिम्ब ठीक है उसी प्रकार प्रत्यनबिम्ब भी, भी ऐसे ही। होते होते इन ये जितना दूरी को ये जितना चौड़ाई को गेंद घेरा था वो छोटा होता चले जाता है क्यों होता है भाई सभी ओर से ये प्रकाश का अनुबिम्ब प्रत्यनबिम्ब प्र, वो प्रकाश को उन कणों में उन अणुओं के ऊपर स्थापित कर देते है ये सब प्रकाशमान है ये सब उजेला है ऐसा लगने लगता है ये बनी रहती है किंतु तो गेंद नहीं रहता है ठीक है और तो हमको देखने में दूर जाने से छोटा दिखता है पास आने से गेंद का आकार दिखता है जिस जगह पर उसका आकार बिल्कुल बराबर दिखता है बस वही वही दृग्घ बिंदु है दृग बिंदु वही महाराज एक और चीज है ये पेड़ को सामने लाते लाते ऐसी स्थिति आती है कि अब वो दिखता है वो तो आंखों के बिल्कुल पास आ से नहीं दिखेगी आ, वो क्या? तो हो वो क्या चीज है ये हमारा दृष्टि दृष्टिपाट इसका नाम है दृष्टि दृष्टिपात समझ में आता है दृष्टि दृष्टिपाट द्रग बिंदु दोनों का योग होने पर वस्तु दिखती है एक दृष्टि जो होती है वो सीधा सीधा कितना दूर तक फैल सकता है जैसा ऐसा फैला है कैसा फैला है हाँ इधर 45 डिग्री इधर पैतालीस डिग्री नब्बे डिग्री को कवर किया रहता है दोनों आँखी मिलके 90 डिग्री की इसमें कोणों में भागती रहती है तभी ही और दूर जा कर के बहुत सारा विशाल आकाश दिखाई पड़ती है बात सही है ये समझ में आता है ये है दृष्टि पाठ उसके अंदर जो एक चीज आता है जैसा सूर्योदय हाथ सूर्य को देखते हैं वो दीर्घ बिंदु हो गए। ठीक है और उसमें भी ये बताया गेंद की बात बताया ये दीग बिन्दु की वस्तु हो गई तो वो जो जब ये होते होते वो वो गेंद को हम और पास लाया और पास लाया और पास लाया जो हमारा दीग बिंदु जितना दूर पर उसको बराबर देख सकता था जितना लंबा है चौड़ा है उससे पास आने के बाद वो हमारे दृष्टिपात को ढक देता है मैंने हमारा दृष्टिपात यहाँ आते तक में जितना चौड़ा है उसको उससे ज्यादा वो वस्तु बन जाता है बन जाने के बाद पुनः पूरा उसके पूरा पास में आने के बाद वो वस्तु भी नहीं दिखता है वस्तु सभी भी वो मैंने पर सप्ता का घेराव होना चाहिए तभी दिख पाता है नहीं तो दिखवो वो नहीं करेगा वस्तु दिखने के लिए ये सभी ओर से दृष्टि को दृष्टिपाट के अंदर होना चाहिए दृष्टिपाट से छोटा होना चाहिए तभी वस्तु दिखेगी नहीं तो दिखो नहीं करेगा छोटा होने से दृष्टिपाट से बड़ा होने की बात छोट सोचने की बात बड़ा होने की कोई चीज है तो विशालता ही विशालता की बात जो है ना जो हम जितने जितने वो अभी 90 डिग्री की बात किया ये इस इस 90 डिग्री को चार बार घुमा देने से तीन डिग्री हुई ठीक है ना ठीक है ना तो ये 90 डिग्री में इस सारे विशाल तम वस्तु में कितना आपात आते हैं उसको नापने की बात आती है जब हमारा दृष्टिपात में आने वाले जो पूरा दूरी को यहां से करोड़ मील दूर के बाद कुछ नापने जाओगे तो कितना होगा आप ही सोच ले अरब मील के बाद जो होता है उसको सोच के देख ले क्या होता है आप सोचना ऐसा बात दृष्टिपात हमारा फैलती चली जाती है दीर्घ बिन्दु छोटी होती चली जाती है यदि हमारा दीघ बिंदु के अंदर जो वस्तु आता है वो दूर जाते जाते छोटा होता है जबकि दृष्टिपात चौड़ा होता जाता है और पास में आने से हमारे दोनों आंखों के बीच की दूरी से यदि चीज बड़ी हो जाती है वो दिखते ही नहीं दूसरा इन दोनों आंखों के मिलन बिंदु की पहले चूंकि कोई निश्चित दूरी है वहीं तक वस्तु दिखती है उसके बाद दिखता ही नहीं ये भी बनी हुई है इस ढंग से दृष्टि और प्रकाश मानता प्रकाश की बात बनती है ठीक है हमारा दृष्टि में प्रतिबिंब आना ही हम का हमारा क्या मतलब हुआ देखने का मतलब हुआ कोई भी प्रतिबिंब हमारे आंखों में आने से यदि नहीं आने से देखना नहीं हुआ नहीं दिखता है उसका दो स्थली हो गई इतना दूर हो गए वो चीजें नहीं दिखा या इतना पास हो गई तभी भी नहीं दिखा वस्तु तो रहता ही है आंखों में से देखने के लिए बहुत सारे ये कंपोनेंट्स है आंखों से निश्चित दूरी पर भी होना है निश्चित दूरी तक ही होना है उसके, इसके बाद में भी नहीं दिखेगा इसके पहले भी नहीं दिखेगा ऐसा सिद्धांत बनता है नाराज हरिहर आगे चलो आंखों से देखने का मतलब जो है। उसमें दोनों चीजों की आवश्यकता है एक तो प्रकाश मानता थी और दूसरा ताप प्रकाश मानता आकार आयतन दो चीज और ताप आंख से जब हम देख रहे हैं हुँ? तो उसमें देख प्रकाश मानता की बात है हुँ? और दूसरा ताप की बात है आंख में ताप ताप का लेन देन नहीं है प्रकाश में ताप जो है ना सभी और समान भागता रहता है कई के लिए भागता रहता है ताप जो है ना सामान्य होने के लिए दौड़ता है प्रतिबिंब को कहीं सामान्य नहीं होना है इन दोनों का अंतर, अंतर को रखिए प्रतिबिंब को कहीं भी सामान्य अथवा आवेश दोनों नहीं होना है प्रतिबिंब प्रतिबिम्ब है न ज्यादा है न कम है ठीक है बाबा जो आग से हम देख रहे हैं उस वस्तु का दिखना नहीं दिखना वो पास होना है हाँ। कि हाँ। वो सख्त है या नहीं है वो सख्त है कि नहीं उस आधार पर हम इन आंखों से देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। तो आंखों के पहचानने की जो सीमा है उसके बारे में देखिये स्पर्श इंद्री का यदि उपयोग नहीं करेंगे तो आंख में भी तो स्पर्श इंद्री है स्पर्श करने का बात आंख में भी है इस ढंग से ताप जो है ना आंखों पर भी मैंने पहचानने में आये किन्तु तो आँख पर इसका स्पर्श का मैंने ताप का कोई प्रतिबिंब नहीं होता है प्रभाव होता है तो आपका किसी इसको मैं देख पाता हूँ हाँ। है ना या नहीं देख पाता हूँ आँखों से क्या चीज किसी भी वस्तु को जैसे इस वस्तु के प्रतिबिंब को देख पा रहा हूँ की नहीं देख पा रहा हूँ अभी क्या देख पा रहे हैं बिंब को देखते है बिम्ब को हाँ? तो अंधेरा होने का क्या मतलब अंधेरा मतलब ये है आगे जितना अंधेरा होने की मतलब है हमारा आग देख नहीं पाना हाँ तो उसका मतलब क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब यह हुआ किसी न किसी एक निश्चित जो प्रकाश मानता को हम देख पाते हैं निश्चित प्रकार के प्रकाश मानता को देख नहीं पाते है इतनी ही बात प्रकाश मानता तो अपनी ही वस्तु में हर वस्तु भिन्न भिन्न आकार प्रकार वस्तुओं से रचित बिंब है ठीक <coughs> है ना ठीक है ना मैं इस प्रश्न को ठीक से करता हूँ यदि मतलब घनघोर अंधेरे में ये चीज मुझे पढ़ने में नहीं आई आएगा और अभी पढ़ने में आ रहा है इसका क्या अंतर होगा उसका अंदर हमारा हमारा आग का ही कैपेसिटी की बात हमारा आग की योग्यता इस प्रकार की परिस्थिति में पढ़ने योग्य है इससे यदि भिन्न होता है तो नहीं पढ़ पाता है ये नहीं बल्कि जो परिस्थिति बनी बाबा जी दिन में या यात्र में ये किस कारण से जिससे तप्त पिंड के कारण बना हुआ है क्या वाले? किसी तप्त पिंड के कारण ये परिस्थिति हाँ, ये परिस्थिति बनी हुई है ठीक हाँ, है वो हाँ, तो तस... ये निष्कर्ष निकला ना कि हम जो देख रहे हैं आग अभी उसमें दोनों चीजें काम करे एक तो उसकी वस्तु प्रकाश मानता और दूसरा उसके तख्त होना उसका तप्त होना तो इस मात्रा में तप्त होना की आंखों की सीमा में आ जाए उससे ज्यादा तप्त होगा तो भी नहीं दिखेगा उससे कम कुछ भी ठीक है ये, ये तो बात पहले भी हो ना आंखों में भी स्पर्श ज्ञान है ही ये बात हो चुकी है।, है ना किन्तु देखने की बात जो है ताप नहीं है ये वस्तु ही है प्रतिबिंब ही है ताप दिखता नहीं आंखों को आंखों में स्पर्श होता है स्पर्श होना देखना ये दोनों में अलग अलग प्रक्रिया है हाँ। इसको अपने को पकड़ के रखना चाहिए ज्यादा उत्तम है आगे चल करके बहुत सारा कंपोज़िशन आ गया ना भाई थोड़ी सी हम एक ही बात से थोड़ी पिंड छुड़ा पाएंगे तो करोड़ों करोड़ों परिस्थितियों में ये सिद्धांत काम करना है तो प्रकाश मानता और आंखों से देखना दोनों में हाँ। एकदम दोनों एक ही नहीं है दोनों में कुछ और बात जुड़ जाती है हाँ। प्रकाश मानता का मतलब बिंब प्रत, प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब का प्रतिबिंब आंखों में आता है ठीक हो गए ज्यादा तप्त होने पर आ, जो तप्त बिंब जहाँ जहाँ पड़ता है उसके वो जितना अच्छे ढंग से प्रकाशित थी उस प्रकाश को ज्यादा बढ़ा देता है ये दूसरा देखने के लिए अनुकूल हो जाता है जो कम दिखने वाला आंखों में दिखता है जैसा मनुष्य का कम देख पाता है उसके लिए अनुकूल है ये एक नई बात है महाराज एक और प्रश्न बनता है प्रकाश में हुँ। जैसे एक तो पारदर्शी कांच है कांच है जो पारदर्शक तो वो पारदर्शी कैसे बन जाता है प्रतिबिंब उस पार कैसे जा रहा है इस ढंग से जाता है बाबा जो पारदर्शी का मतलब क्या मानते हैं उस तरफ उस पार से इस पार दिख दे बात तो परिभाषा तो वैसे ही रखी हुई है ठीक है ना भाई तो इसी पारदर्शिता के आधार पर उस उस उस तरफ जो बिंब है वो इस तरफ भी वैसे ही दिखता है अपारदर्शकता का मतलब यही है उस पार जो बिंब है वो इस पार ना दिखे बात हो गया बात हो गई पूरा ठीक है ना तो जब दिखता है तो आप उसके आगे की क्या बोलना चाहते है काच में वो स्वभाव है कांच जैसा और कोई चीज प्लास्टिक बना ले उसमें भी वो स्वभाव है पारदर्शिता, उसी प्रकार की पारदर्शिता पानी में होता है ठीक है अच्छा इसी प्रकार और कुछ वैसा चीज बना ले उसमें पारदर्शिता आई जाती है तो ये पारदर्शिता वस्तु, वस्तु का वस्तु का रचना है पर, वस्तु का रचना के कारण ठीक है आगे तो कण जो मतलब किसी चीज का प्रतिबिंब है किसी पारदर्शक वस्तु के आधार पर जाता है तो ये कणों के रूप में उसको भेद के नहीं जा रहा है। इस इसके हुँ? सामने कांच रखते हैं हुँ? तो इसका प्रतिबिंब उस पर जा रहा है रहा है हुँ? तो इसमें से निकलने वाली कण कांच को भेद के चली जा रही है ऐसा नहीं भेदना पादना कुछ नहीं वो रचना का प्रतिष्ठा है ये उसको छेद बनाने की प्रतिष्ठा नहीं है तो बाबा जी उसमें ऐसा हुआ कांच में उसका प्रतिबिंब बना और वो प्रतिबिंब फिर उस पर और बना हाँ बना वो वो जो प्रतिबिंब कहाँ बना रहता है वो वो जो कांच के इस पार आ गया प्रतिबिंब किसी का प्रतिबिंब बना ही नहीं <laughs> वो अपारदर्शिकता के ऊपर प्रतिबिंब बनता है पहले कहा है उसको छोड़ छोड़ करके अपन केवल घूम जाते हैं कोई चीज को संबंध करके ही अपन कहीं गमस्थली तक जा पाएंगे महाराजी जो ऐसा मानते हैं आजकल कि प्रकाश कण होता है या कभी कभी ऐसा भी मानते हैं कि तरंग होता है हाँ इस पर तो वो बहुत ही भ्रम है ये प्रकाश तरंग नहीं होता है तरंग के लिए वस्तु को होना आवश्यक है अब कोई तरंग हो, होता नहीं कितनी बात है चलो आगे आगे चलो इसके ऊपर जितने भी शोध करना बाद में कर लेना भाई ये अब ताप के बारे में प्रश्न कर हाँ। जैसे सूर्य से यहाँ तक ऊष्मा आती है बीच में कोई कण नहीं है हाँ। काफी जगह स्पेस हाँ। में हाँ। केवल ये है हाँ। और इसके बाद एक कण से दूसरे कण के बीच में जब उषमा का संचार होता है तो उसके बीच में भी सत्ता है कोई कण नहीं है ठीक है धरती में तो एक कण से दूसरे कण तक जो उष्मा आती है उसका विधि क्या है? विधि यह है बेटा जो तो स्पेस जिसको कहते हैं हम कहते हैं सत्ता सत्ता में कोई चीज अपने रूप में ही रहता है चाहे उष्मा हो ठंडी हो गर्मी हो वस्तु हो अवस्तु हो जो कुछ भी हो जो स्थिति हो गति हो उसी के स्वरूप में रहता है सत्ता उसको ना रोकता है ना टोकता है ना कम करता है ना बढ़ाता है इसको पहले इस सिद्धांत को पहले लिखो जी। ठीक हो गए तब क्या मिलता है यह सूर्य की सूर्य बिंब की चारों तरफ जो वातावरण है उस वातावरण के अंतिम छोर में जो कुछ भी जो जितने भी तापमान थी वो ही तापमान इस धरती के अंतिम छोर के वस्तु में आता है ठीक हो गए वो उसके बाद आता है धरती के वातावरण में जो वस्तुएं हैं वो बट लेते हैं ताप को ये बटते कैसे है मतलब बटते इस प्रकार से है ऊपर जब वो उतनी आ गई ताप उस ताप को जो है तापकाई के लिए आता है कम ताप जहां है वहां खत्म होने के लिए आता है उसको याद रखो क्या रखो कम ताप जहां पर है वहां खत्म वहां खत्म होने के लिए आता है तो कम ताप के ओर ज्यादा ताप दौड़ता है ठीक बात हो गई दो ज्यादा ताप जब दौड़ा, ये, ये कम ताप कम तप्त था धरती की वो छोर वो वहाँ वो ताप छूया। ठीक तो है ताप छुआ मतलब ऐसा लगता है कि इस कण से कोई चीज निकल के उस कण में पहुँच गया ऐसा होता है क्या वही तो बात सुनो ये सूर्य के अंतिम छोर में जो कणों से कणों के पास जितना ताप था जितने डिग्री की ताप था वही डिग्री की ताप धरती की अंतिम चोर की कणों के साथ जुड़ा ये जुड़ा कैसे कुछ चीज आया वहाँ से चल के कोई कण आया परावर्तन जो है ना, परावर्तन नाम की चीज जानते हैं ना, जो कणौन से कणों तक पहुँचने को तो परावर्तन कहते हैं ठीक है, है? तो एक कण ऐसी दूसरे कण तक क्या कुछ चीज निकल के पहुँचता है या कुछ वस्तु मतलब भौतिक वस्तु का आदान प्रदान नहीं आदान प्रदान कुछ नहीं ताप जो दौड़ता है न यहाँ वस्तु है यहाँ वस्तु है ये दोनों को यहाँ रखते हैं, यह दोनों में स्पेस है इसको गर्म कर दे वो गर्मी यहाँ भी है क्यों हो जा रहा है ये? इसमें कोई को खाने वाला नहीं है इसीलिए इसमें घटाने वाला बढ़ाने वाला नहीं है बीच में तो गर्मी इसको किए है वो कैसे हो जा रहा है इसीलिए होता है इसके इसके सही रो इसके सामने ये है इसलिए होता है तो तो अपने आप हाँ जैसे आपको अभी बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी तो मैं प्रसन्न हो, हो जाऊंगा इसी टाइप का नहीं है क्या <laughs> है ना। इसी, इसी विधि से शोक संताप भी है ये सभी चीजें ऐसे ही है, है ना तो बहुत आसानी की आसान कार्यक्रम है सहज कार्य है <laughs> मतलब ये मतलब अब एक इकाई आवेश हो गई है उसके आवेश को सामान्य बनाने की हाँ बाकी सब तुले हैं उसके बाजू का जो कोई भी कण है आ, वो अपने में है, आप में कुछ आवेश को स्वयं में स्वीकार लेता है उसका कितना कितना बढ़िया रहे कितनी आदमी जाती इतनी अस्तित्व विधि अस्तित्व विधि क्या बोले यही सहअित्ववादी यही सह का प्रमाण है प्रमाण है इसी विधि से क्या होता है हर हर आवेश सामान्य होने की सिद्धांत निकलती नहीं तो निकले ही नहीं सकते नहीं तो साँग, आवेश इस मानिए ना हो ने ने ने ने।